स्वप्न स्थानो अंत प्रंग करता हो कह रहे हैं देखिए है। स्वप्न स्थान स्वप्न है स्थान जिसका उसे कहते स्वप्न स्थान कौन है वो जो दूसरा पादात्र अथवा वृष्टि में नाम उसका तेजस समस्ट उसका नाम हिरण अंत पूर्व कौन सा था वो? था और बहिष्प्रज्ञता विषयों को ही प्रकृष्ट रूप जानने वाला था और अब यह केवल आंतर विषयों को ही प्रकृष्ट रूपण जानने वाला है वास नाम विषयों को जो भी भौतिक नहीं आंतर अंदर में दर्द हो रहा है उसका जान लिया पेट में दर्द हो रहा है गैस हो रहा है जान लिया वो नहीं लिया। लेना मतलब पदार्थ उनको सप्तांग एक पूर्व समझना ना? आंख है ना सिर अंक वगैरह जो बताया गया तो सप्तांग और पंच ज्ञान इंद्रिया पंचकर्म इंद्रिया पंच प्राण और चार अंत कर्ण मिला के एक मुख्य द्वार के समान द्वार है जो ऐसा ही यह अर्थात दोनों में अंतर नहीं है क्योंकि जब बाहर जो जागृत काल में जिस प्रकार से शरीर वाले होते हो उसी प्रकार से शरीर और इंद्रियों वाले आप स्वप्न में भी कल्पना करते हैं ये कभी नहीं होता आप यहाँ दो हाथ पैर वाले है और वह एक हाथ पैर वाले अपने आपको कल्पना कर ले है? दोनों पैर ठीक है वहां दो भी दोनों पैर ठीक कल्पना करते और यहाँ दोनों पर नहीं है लखवा वाला है तो वहां लखवा वाला ही कल्पना हो जाता है वासना इसी हो जाती है। इसे, इसे दोनों में कोई अंतर नहीं सप्तांग और मुख प्रविक्त एक केवल मन रूप अंत प्रज्ञ वाला है एवं पूर्व सातंग उन्नीस मुख वाला होते हुए यह प्रविविक मने सूक्ष्म विषय का भोगने वाला है का नाम और समस्टम का नामगर्भ हो जाता है यह इसका इस आत्मा का ऐसा तेजस ही आत्मा है जो इस आत्मा का क्या है दूसरा पाद है यह स्वप्न स्थान अस् तेजस्य स्वप्न स्वप्न है भाषण स्वप्न है स्थान जिसका किसका का प्रज्ञा तेजसाधना बहिर्वी अवभाष मन स्पंदन मत्र सती तथा संस्कार मनसी आधत्ते तथा संस्कृत विचित्र पटौ बाह्य साधना अविद्याम कर्म भी अवभासते कहते हैं जाग्रत हुआ क्या था जाग्रत कैसी थी अनेक साधन जाग्रत कालीन जो कुछ प्रकृष्ट ज्ञान हुआ है आपको वह अनेक साधन वाले थे बाह्य भी अनेक प्रकार के साधन आपके पास था विभिन्न साधनों को लेकर के सकल व्यवहार होता है बाह्य और अंदर में केवल मन है वो अपना सब बना लेता है स्वेटर टोपी मोटरसाइकिल कार घोड़ा सब बना लेता है रोड है हेलीकॉप्टर प्लेन है जिसमें जाना है उसको बना लेता है इसलिए कहते हैं यहाँ तो अनेक साधना है मन साधना है और बहिर्षया माना भाषिकार युव जोड़ करके दिखा दिया ग्रद वास्तव में है या नहीं क्या है विषय बहिर्षया ऐसे बातचीत होता है मानो जैसे कि बाहर में विषय हों और उसको ग्रहण कर रहे हैं हम है तो सब में सब कुछ कल्पना ही है लेकिन उस अंत कल्पित गौ बिर्व हम मान लेते हैं। लेतेमृति पहला वाला नगरी निजान पशा मायया बिद्रया कहते हैं हाँ बहिर्षया समान अनेक विविध प्रकार के साधन करण समुदाय आदि को लेकर के चलता है जो उसका नाम अनेक साधना ज्यागृत प्रज्ञा कि दृष्टा के अंदर ममत्व का अभिमान है वो स्वप्र पदार्थ निर्पण करने के लिए पहले उसका साधन कारण जागृत वर्णन करने जा रहे हैं आपको यदि जागृत स्थान का वर्णन पूर्वंत में हो चुका है उसको स्वप्न के साथ जोड़ने के लिए दोपहर तो संक्षेप संग्रह करके भाषा कर अपने तरफ से बोल रहे हैं और वहां से अभिल भी ज्ञापन हो जाएगा इससे आपको है ना स्वप्र और जागर प्रज्ञा में क्या अंतर है, है। एक साधना साधना है एक है मन के अलावा दूसरा नहीं ये बहिर्षया है वहां अंतर विषय है दोनों यहाँ वास्तव में न बहार विषय है न अंतर विषय है विषय ही नहीं है यही यथात भाषमान इसलिए बहिर्विषय इवो ऐसे छोड़े नहीं ऐसे भाषित होता है केवल मनस्पंदन मात्रा कौन है शब्दाद विवर्त रूपा है साफ कर बाह्य से शब्द से वस्तु अभाव वसुता है नहीं वो नृष्य वास्तव या प्रज्ञान यह चैतन्य विषय भी हो नहीं सकता वास्तव प्रातितिकम्। विशुद्ध जो चैतन्य जो प्रज्ञा प्रत्यक्ष ज्ञान है वह कभी भी, भी विषय भी नहीं हो सकता है अतएव प्रातितिक समझना इसको मन में रखते हुए भाषाकार ने इव कह दिया प्रज्ञा प्रमाण सिद्धा तस्या नवस्थाना न प्रमाण सिद्धा कहते तो प्रमाण से सिद्ध है ऐसा मत कहो क्योंकि जिस आंख से? से आपने घट को देखा इसलिए आप ग्रे घट सत्य है आंख से देखा कैसे आप निश्चय हुआ केवल आंक देख भी नहीं सकता सूर्य प्रकाश कैसा आता है वही सूर्य प्रकाश में कभी आप सही पकड़ते हो कभी आप भ्रमित भी हो जाते हो फिर क्या प्रमाण होगा ये अंक कैसे प्रमाण होगा फिर ये अंक अपने आप में प्रमाण होता हमेशा में यथार्थ कराना चाहिए फिर क्यों वो रज में सर्प दिखा देता है रजत दिखा देता है अंक भी धोखा देता है हमेशा और आंख के चार अंग दूर एकांक एक भयंकर धोखा देता है आपको भी बहुत दूर पहुंचा देता डिफरेंस उतना ही ना चार ही है लेकिन आप दो चार मिल दूर खड़ा कर देगा ये कान इतने खतरनाक है ऐसे ऐसे बात कान पर पड़ जाएगा अब उस पर आप धर्म संकट में पड़ जाएंगे विवेक हो जाएगा आवि भ्रमित हो जाएगा मूड जैसा कर्तव्य मूड हो जाता है इसलिए कहते हैं कि भाई क्या प्रमाण है यहाँ जागृत जो है वो हो रहा है सब सत्य है ये प्रमाण भी नहीं कह सकते क्योंकि उस प्रमाण में प्रमाण दोषा जाता है इस साक्षी सब साक्षी वेद्य है इस बात को मन मर कहते कर कर रख करके भाषादार ने कहा औ माना वाक्य में सब साक्षी वेद्य सब कल्पनाएं है कल्पनाएं साक्षी विद्य होती है मनस्पंदन मात्रा ये दोनों के दोनों वस्तु नहीं है इसमें हेतु दे रहे हैं। मनस्पंदन मात्रा यथोक्त प्रज्ञा स्वानुरूप वासना को स्व समान आकार को उत्पन्न करता हुआ रहता है तथा बोतम संस्कार मनसी आदत उसी प्रकार के संस्कार को मन में डाल देता है जैसा ने कल्पना करके जागृत आरोप करके अनुभव किया उस अनुभव को का संस्कार को मन में लेता है, और मन से क्या करें फिर स्वप्न बना देता है विचित्रता है इसलिए कहते हैं तथा भूतान संस्कारम मनसी आधार जागृत वासना से वासित हो जाते हैं मन जागृत के समान ही इसने स्वप्न में भी वस्तु को उत्पन्न कर लेता है और स्वप्न दृष्टा जो तेजस आत्मा है वह आत्मउेतन से वह भासी हो जाता है तन मन तथा संस्कृतम विचित्रित पट बाह साधन अनपेक्षम अविद्या काम कर्म भी प्रेरियमाण जागृत बदभाष होते व जाग्रत के समान अवभासित होता है कि मन वासना वाला है स्वप्र में वह मन ही अनेक प्रकार विषय बना लिया वह मन से अतृत कोई वास्तु विषय ही नहीं है इसे कहते तथा संस्कृत मना उन्हीं विषयों के आकाश संस्कारित जो मन है ना वो तो किस प्रकार है ये मत सोच वहाने के लिए हम लोग कह देते मन ने बना लिया मन ने बना के कहा रखा कहा रखा जैसे आप पूरी बनाते एक बर्तन में रख देते हैं कि नहीं रखते बनाते एक बर्तन में रखते सब्जी बनाते यानी कुछ भी आप बनाते वो आप अपने से भिन्न कहीं अन्य स्थापित करते लेकिन मन अपने बनाए वस्तुओं को कहा स्थापित सिर चल रहा है केवल दिखाई देते जाता है इसलिए चित्र पटा चित्र पटे तो जैसा कपड़े में चित्र दिखाई दे रहा है उसी प्रकार चित्र तिव पटो पटाऊ नहीं वहां पटो होनी चाहिए औकार है गलत तो जैसे कपड़े चित्र ते उसी प्रकार समझो जैसे चित्र कपड़ों से अलग नहीं प्रकार से मन से कल्पित विषय भी मन से अलग नहीं है मन में ही मन ही उस प्रकार से भाषित होते जा रहा है अत मन के द्वारा कल्पित व निर्मित वस्तु मन से बाहर नहीं मन में ही है मन ही उस रूप में भाषित होते जाता है क्या मन है क्या कुछ दूर वस्तु तो है नहीं मन एक सूक्ष्म वृत्ति है वो वृत्ति विशेष का नाम मनो संकल्पात्मक वृत्ति ही मना वृत्ति क्या है अनेक विषयाकार परिणाम को, को प्राप्त होते जा रहा है ले परिणाम के लिए भी उसको बाहि साधन बाह्य साधन के कोई अपेक्षा नहीं है बाहर साधन की कोई अपेक्षा नहीं है अविद्या काम कर भी प्रेरिय मान और स्वप्न के अनुकूल सप्राण अनुभूति के अनुकूल प्रारंभ कर्मे या अन्य कर्मे उस कर्मों का जो निमित्त कर्म की अपेक्षा से प्रेरित होकर के दिखाई दे रहा है मन का प्रेरक कौन है मन किस प्रकार से परिणाम को प्राप्त होते जाए उसके वजह कारण क्या है प्रेरक कौन है तथा तो विद्या काम कर्म तीन चीज अविद्या काम कर्म भी प्रेर जागृत वाषते जागृत के समान भाषित हो जाता है जैसा पठ चित्रित है तो चित्रबद भाषित होने लगता है मन में से संस्कार संस्कारित होकर के जागृत के समान विषयों को भाषित कर देता है तेन अंतर इतना ही है स्वप्र साधन निरपेक्ष है और जागृत बाह्य साधना सापेक्षर वो अनेक साधना है ये एक साधना है बहिर्षय अंतर है अंतरवासनामय विषय है इन अंतरों को ध्यान रखना है तथा तो इस बात को, को प्रश्न कहा भी है सर्वावतम चार तीन नौ अस्यलोक जागृतोक्ति अस्यलोक से क्या लेना जागृत काल उसका विशेषण लोकस्य नोक मनीष जागृत अवस्था में सर्वान तस्य तस्ती सर्वावत ऐसा निचावीर ने साफ दिखाया सकल साधन संपत्ति है जिसमें उसको कहते हैं उसवान सर्वान का ही से फिर अं करके सर्वावान बना दिया सर्वा तस्य मात्र क्या होगा लेशो। लेश। उसका बच गया? ले के बचा हुआ क्या माल है वासना जागृत का आपके से बचेगा क्या जब आप सोते हैं रात में सोने जाएंगे तब इस के क्या चीज लेकर के आप सो रहे हैं केवल दिन भर जो अनुभव किए थे उन सारे चीजों की वासना अंदर में है उनको लेकर कहते हैं उसका वासना ताम मना उनको अपने साथ छिपका करके जोड़ करके ग्रहण करके सपीती वासना प्रधानम स्वप्नम अनुभवती सो करके वासना प्रदान स्वप्न को वह देखते रहता है ये इसका अर्थ है मंत्र का अर्थ बता दिया स्वभावत हो मातन उपाध्याय स्वीति ये मंत्र में था शब्द उसको लेकर तथा इसी प्रकार से प्रश्नोपरिषद में भी आया है परे देवे मनसी प्रस्तुत अत्री शेव स्वप्ने महिमानी प्रश्नोपरिषद भाषण है प्रश्नोपिषद चार चौथे प्रश्न का दूसरा मंत्र है पहला टुकड़ा परे देवे मनसी एकी भवती ऐसा प्रश्न करके उसी प्रश्नोपनिषद में व्याख्या करता हुआ इस प्रश्न के जवाब में चौथे प्रश्न का ही पांचवा मंत्र में आया अत्र स्वप्ने महिमानम अनुभवती चार पांच चार दो में उसके लिए भूमिका अवतरण किया और चार पांच में विस्तार समझाया प्रश्नोपनिषद दोनों मंत्र दिया है कैसा है परे देवे कैसे मन मन को मन का विशेषण परे देवे क्यों है पहले बोल चुके हैं कृष्ण प्रसाद आप पढ़ चुके हो ना उसमें आ चुका साधन है आत्मा मन से दृष्टव्यम मन से उपलब्ध्यम इतने श्रुटियां प्रमाण है क्यों परत्त मन का इसलिए उपाधि बना हुआ है पर का उपाधि है ना स्वप्न काल में पर का उपाधि कौन है ब्रह्म उपाधि चेतन का आत्मा का तो उपाधि कौन है मन और जागृत में तो ये सारा चीज उपाधियां है बहुत सारे उपाधि बन जाते अनेक साधना है और स्वप्न में तो मन ही है।, है और तीनों काल में एक सामान्य उपाधि अलग है वो विद्या तो तीनों काल में सामान्य उपाधि है जागृत में विशेष उपाधि क्या है स्तूश राज अनेक चीजें हैं और स्वप्न में विशेष उपाधि कौन है एकमात्र मन इसे मन में पर आ गया साधारण कारण होने से भी और देवत्व क्यों क्योंकि वह अपने विषयों को विषय कारण प्रतीत होता है और प्रकाशन कर लेता है ज्योतनात्मक तन मनो ज्योति ज्योति शब्द ज्योतिष प्रयोग भी हुआ है इसके लिए इसमें सब इसमेंगर के सारा पदार्थ को सारी इंद्रियों को आप क्या करते हैं मन में कुर अंगानी वेट करके सो जाते है। सोते करते क्या हैं ये सारी इंद्रिया मन में एक जैसे सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगता है क्या करता है अपने सारे किरणों को अपने अंदर समेट लिया तो सर सारे इंद्रियों के माँ से बहिर्मुख रहा वो सारी इंद्रिय वृत्तियों जैसे सारे इंद्रियों को अपने अंदर समेट मन में इसे की भवति, फिर मन क्या करेगा देवा यहाँ स्वप्ने देव अपनी महिमा को अनुभव करता है महिमा है आपकी अपनी महिमा है सारी भाषाए जो यहाँ बटोर हो, वो आपकी महिमा है उसी को अनुभव करेंगे स्वप्न जो प्रकाश जो दृष्टा है मन के जो विभूति है ज्ञान ज्ञान आदि रूप में परिणाम है उसको साक्षात्कार करते रहता है कौन करता है वह स्वप्न द्रष्टा तेजस आत्मा क्या करते अध्यात्म में वृष्टि में तेजस आत्मा परिदेव में इंद्रिय अपेक्ष अंतत् मनस तासना रूप स्वप्न प्रज्ञा यशी अंत प्रज्ञा अब शब्द स्वप्न स्थान की व्या तक हुआ स्वप्न स्थान अंत प्रज्ञा उसकी व्याख्या क्या अंत क्यों नाम पड़ा क्योंकि इंद्रिया अंत मनसा इंद्रियों के अपेक्षा से मन का भीतर और तभी वासना रूप से स्वप्न प्रज्ञा और मन की सकल वासनाओं को लेकर के ही उस प्रकृष्ठ ज्ञान रूपये चैतन्य जो आत्मा है वह स्वप्न विद्यमान रहता है वह स्वप्ने प्रज्ञा ऐसे रूपा प्रज्ञा स्वप्ने अंतस्त मनसा वासना रूपा प्रज्ञा वासना वही प्रज्ञा होती है जिसका उसे कहते हैं अंत प्रज्ञा कौन है वो तेजस जीवा और विशेषम केवल प्रकाश स्वरूप इसका नाम तेजस क्यों पड़ा? पढ़ा बहुत सुंदर भाषा ने आप बोल रहे तेजस नाम क्यों पढ़ा क्योंकि विशेष न्यायाम में क्या होता है जब आप विषयों की कल्पना करते जा रहे हैं एक विषय कल्पना होगी फिर दूसरी होगी इन दोनों के बीच में खाली होगी ना जैसे जागृत में क्या हो रहा है एक शब्द को सुना फिर वस्तु को देखा इन दोनों के बीच में वृत्तियों के बीच में खाली रहता है प्रतिबोधित मत समझाता ना कि तो वृत्ति को लेकर के हुआ और अंदर में तो वायु विषय तो है ना इंद्रिया तो है ना कभी तरह से बदल रहा है क्या मन क्या होता है जागृत में कभी चक्ष से जुड़ा है कभी कान से जुड़ा है से कभी नाक से जोड़ा है कभी जीवा से जोड़ा है। अलग अलग ज्ञान से जुड़ते है रहता हैं खटखट भागते रहता है टीवी के सामने बैठ कर आजकल वैसे ये भी रहता है खट जागृत में लेकिन वहां तो नहीं भाई नहीं कहाँ वो इसलिए कहते यहाँ पर जो है वहां जब बदलने का कोई मामला ही नहीं बनता है इसे विशेष शून्ययाम तो उस समय में क्या मानना पड़ेगा इस बीच काल को विशेष शून्य काल है वो एक कल्पना के अंदर दूसरी कल्पना का बीच में विशेष प्रज्ञा रहती है ना वह विशेषून्य प्रज्ञा कहती है केवल प्रकाश स्वरूप आयाम केवल प्रकाश स्वरूप होगा जो मन की वृत्ति में उस समय चैतन्य प्रकाश के अलावा कोई कल्पित विषय नहीं है जिस प्रकार से दर्पण में प्रकाश पड़ा है सूर्य का उसके सामने कोई खड़ा नहीं दर्पण में सूर्य का प्रकाश पड़ा उसका प्रतिफलन तो निकल रहा है लेकिन उसके सामने कोई खड़ा नहीं है तो क्या होगा दर्पण में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा किसी का चेहरा विषय नहीं रहेगा वही हाल होता है इस मन का स्वप्न में जब एक कल्पना के से दूसरी कल्पना का बीच में उस समय केवल प्रकाश में ही प्रकाशमय मन रह गया आत्मचैतन्य का प्रकाश विशिष्ट मन रह गया है किसी बोले कर गया है? उसका नाम पड़ जाता है तो के जैसा लगता है आपको इसलिए उसका नाम पड़ गया तैसा विश्व प्रज्ञाया स्थूलाया भोज्य केवल वासना मात्र प्रज्ञा भोज्यो भोग इति क्योंकि पहले बोल चुके दोबारा कहने की कोई जरूरत नहीं ये तरह विचार हो चुका है अब यह विपरीत कर्म लेको पहले ले लिया फिर प्रविध को बाधा करवाई विश्व से सविशा ये विश्व था विश्व गण जागृता अवस्था का अभिमानी विश्व कैसा था सज्ञाया स्थूलाया कोचतम प्रज्ञा वहां स्थूल विषयों को भोग करने वाली थी इसलिए वहां नाम पढ़ा था इसका स्थूल भुक्त यह का नाम क्या पढ़ रहा है प्रवित ना पढ़ा प्रविवित भुक्त क्योंकि वहां पर जो था विश्व विश्व तस्या ना विश्व से मने जगत ऐसा नहीं लेना विश्व मने जागृत अभिमानी तो विश्व का क्या प्रज्ञा उसकी प्रज्ञा कैसी थी स्थूलाया प्रोध्योध स्थूल था स विषय होने के नाते यह पुनः कैसा है इंद्रिया विषय कुछ नहीं है केवल वासना मात्र प्रज्ञा केवल वासना मात्र प्रज्ञा होने से प्रज्ञा क्या केलो भोज्य रूपा वासना मात्र प्रज्ञा भोज्य। वास्तुलाया प्रज्ञा भोज साम वहा था यहां वासू प्रवीत्त से भिन्नता क्या है उससे रहित विविध अलग उसे भिन, का करने वाला होने से भिन्न मैंने वह जिस वासनामयी जगत में अवभाषित नहीं होता तस्याश मंत्रेण विशेष संबंधी विशे बिना ही प्रकाश मात्रत आश्रय स्वप्न दृष्टा तेजस वी इस प्रकाश मात्र रूपेण मतूप आश्रय अनुष्ठान स्वप्रदा को तेजस नाम पढ़ा तेज शब्द वाया प्रज्ञायादेश तेजस शब्द के द्वारा तेजस तेजन अग्नि अग्निर्थि प्रकाश कित वासना वासनामई प्रकृष्ट ज्ञानकार वृत्ति विशेष वासनामई विषयाकार चैतन्य नाम, नाम तेजस विश्व ना। कोई कह सकता है विश्व भी सूक्ष्म चीजों का भोग करता है तेजस भी सूक्ष्म भोग कर रहा है दोनों का बराबर विशेषण हो जाएगा कहते नहीं प्रज्ञा भोज्य तो प्रज्ञा प्रज्ञा प्रज्ञा भोग्य भोग्य वो नहीं नहीं का विषय को लेकर मंत्र करते हैं प्रज्ञा का विषय स्थूल था इसे नाम पड़ा सूक्ष्म कहते हैं सप्तांग और एक दोनों शब्दों गर्थ पहले जैसे लेना अन्यत मैंने अन्य जो शब्द समन्त्र में रह गए उनका अर्थ तो पूर्व जैसे ही घटा लेना द्वितीय पाद तेजस किसके अपेक्षा से जागृत की अपेक्षा से स्वप्न और श्री शक्ति की अपेक्षा से जागृत को हमने लय प्रक्रिया के आधार पर प्राथमिक लाया था उसी लय प्रक्रिया के आधार पर अपनी हम क्या कहेंगे इस स्वप्न को द्वितीय यानी लय कहा से हुई अको में अतः जागृत को स्वप्न में अतः जागृत को लय प्रक्रिया के दृष्टिकोण से हमने कहा था प्रथम है उसी लय प्रक्रिया के आधार पर अब इस स्वप्न को हम द्वितीय कहेंगे इस द्वितीय संख्या का कारण लय प्रक्रिया का सृष्टि प्रक्रिया नहीं प्रक्रिया के अनुसार तो उल्टा हो जाएगा ये सृष्टि प्रक्रिया में क्या था पहले तुरय था तुरय में पहले अविद्या रूपी आवरण आ गया तो कारण शरीर उत्पन्न हो गया पहला है पहला कार्य प्राज्ञ दूसरा कार्य कैसे तीसरा विषय हो जाता है तीसरा है वो सृष्टि प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रिया के अनुसार पहला है जागृत दूसरा है इसलिए पाद है समझो। दर्शन आदर्शन स्वापस्य तुल्यत्वात् यत्र स्वाप सेशेषण अथवास्थन तत्व प्रतिबोधलक्षण स्वाप आवशिष्ट पूर्वाभ्या सुषिप्त विभजते भाषावतरण है सुंदर पादे की व्याख्या करके तृतीय पाद की व्याख्या करने के लिए व्याख्या में जो आया हुआ है कंचन काम कामित न कंचन स्वप्नम पशती उसका नाम सुशुप्त है ऐसा मंत्र में आने वाला है तो ऐसा विशेषण को क्यों दिया गया कोई कामना नहीं करता कुछ भी देखता नहीं स्वप्न भी नहीं देखता ऐसे कहने की क्या जरूरत थी उसके लिए भूमिका बांध रही स्व जागृत कैसा है दर्शन है वहां विषय का साक्षात संबंध हो रहा है स्थूल विषय और स्वप्न में है? अदर्शन। अदर्शन गया है आदर्शन। आदर्शन का तात्पर्य क्या दर्शन अभाव नहीं लेना वहां तो भी दर्शन हो ही रहा है ना यहां दर्शन सबसे जागृत में स्थूल विषय संबंध और अदर्शन में तार स्थूल विषय से भिन्न अन्य दर्शनमित अदर्शनम अर्थ देना दूसरे प्रकार का दर्शन क्योंकि नए समासिक होता है हो ना अन्य भी होता है अन्य द्रव्यम द्रव्या होता है अद्रव्यम मानी दूसरा द्रव्य अर्थ हो द्रव्य का भाव अद्रव्यम का अर्थ क्या होता है वहां द्रव्य का भाव नहीं दूसरा द्रव्य उसी प्रकार यहां ये भी दर्शन है ये दूसरे टाइप का दर्शन है वो दूसरा ढंग का है वो क्या वो दूसरा ढंग ये यही स्थूल संबंध किंतु सूक्ष्म वासा में विषय संबंध है इसे उसको का आदर्शन शब्द से ये समझो नीचे आम फिर इस बात स्पष्ट कर देगा दर्शन भाव नहीं लेना आप आदर्शन कर दो दर्शन भाव नहीं जैसे आपने कहा देखा इसी प्रकार से आदर्शन कर दर्शना भाव नहीं लिया किधर लव सिद्धांत में व्याकरण में आदर्शनम लोपहा सूत्राता है आदर्शनम कर क्या लिया गलत उच्चारणा भाव विद्यमान से उच्चारणा भाव हो आदर्शनम क्योंकि दर्शन का अभाव हो नहीं सकता क्योंकि शब्द तो दृश्य है नहीं रूप रूप है क्या है शब्द शब्द तो आकाश गुण है शब्द सुना जा सकता है देखा नहीं जा सकता इस बात का द्वार आप देखना कर नहीं सकेंगे सबसे पहली बात तो यह है सुनना करना चाहते हो शब्द का शब्द प्रस्ताव है ना शब्द शास्त्र व्याकरण इसलिए आप अर्थ लेंगे सुनना और के अभाव अर्थ नहीं कर सकते आप क्योंकि शब्द से नित्यत्व तो से अभाव नब तो क्या हो सकता है शब्द को आप अभाव नहीं कर सकते नित्य का भाव हो जाएगा जाए। क्या फिर आत्मा का व्याभाव कर डालो या नित्यों का क्या भाव नहीं होता और व्याकरण तो शब्द ब्रह्म को कर नित्य माना है अभाव कहां से आ जाएगा शब्द अभाव नहीं शब्द अभाव है अतः शब्द श्रवणा भाव नहीं हो इसे श्रवण और श्रवणा भाव का आधार क्या है शब्द का होना ना होना नहीं किंतु उच्चारण का होना ना होना इसलिए भाव श्रवणा महाभास ने उच्चारणा भाव लेकिन उसमें भी उच्चारण भाव विद्यमान का भी भाव हो सकता है विद्यमान का भी उच्चारण हुआ हो सकता है दोनों प्रकार के है विद्यमान है जैसे सिद्ध मा क्या होता है आपने लोप किया लोप करने पर भी क्या है भी विद्यमान मान लिया आपने, तो आप उच्चारण नहीं करते लोप हो गया और कहीं पर विद्यमान होते उच्चारण इसलिए हम कहते हैं सामान्य रूप पड़ा विद्यमान रहते उच्चारण अभाव का नाम आदर्श आदर्शन का नाम है ही लोक संज्ञा इसे क्रिया का भाव लिया, वस्तु का अभाव नहीं उच्चारण क्रिया आपकी उच्चान क्रिया का अभाव होने से हमेशा अशब्द का अभिव्यंजक उच्चारण क्रिया है शब्द तो नित्य है विद्यमान है तो आकाश में आप आग कहीं पैदा नहीं कर रहे हैं उसका अभिव्यक्ति का साधन क्या है कंट तालवा दिया उच्चारण क्रिया वल अभिव्यंजक है विद्यमान शब्द का ही क्रिया के शब्द का श्रवणा भाव कथन करते इस भी लेना है दर्शन का, का भाव नहीं ले सकते आप दर्शन तो हो रहा है ना स्वप्न वस्तु को दिखाई दे रहा है इसलिए देखो आमगिरी दर्शन से वृत्तिर स्थिति जागृत दर्शन वृत्ति विषय दर्शनाद दर्शना देखो दर्शनाद अन्य यह करना दर्शना तद भिन्न तदन्य है ना तद अभाव तदल्पता छ अर्थों में षडअर्था नई प्रकर्ति छे अर्थों में नई का प्रयोग होता है उसमें तद अन्य दर्थ भी एक है उससे अन्य उसके सदृश कोई वस्तु का नाम होता है वो भाव रूपा नहीं है भाव है वो द्रव, अन्य द्रव्य में द्रव्यांतरम अद्रव्यम वहां क्या हुआ अर्थ इस द्रव्य से भिन्न कोई दूसरा द्रव्य है भाव है वहां इधर से यहाँ पर ये आदर्श दर्शन जागृत में उसे भिन्न प्रकार का दर्शन स्वप्न में है अतर्शन सबसे कह देना दर्शनाद दर्शदन तो दर्शन अदर्शन क्यों वृत्ति अस्ती अदर्शवृत्ति स्वप्न तय सुषुवद स्वाप क्या सेग्रहण से तोल्य सुषुप्त सपकाग्रहण ने कहा दर्शन अदर्शन वृत्तों मे जागृत स्वप्नवृत्यो भाषिक में दर्शन शब्द अर्थ और आदर्शन शब्द अर्थ स्वप्र जागृत स्व प्रवृत्यो तत्त्व प्रबोध लक्षण दोनों में क्या हो रहा है यथार्थ ज्ञान होता है दोनों ही भ्रमात्मक प्राति है प्रातिभाषिकाति जागर भी ही है स्वप्न तो प्राति सर्वानुभव सिद्ध है स्वप्न तो प्रातिभाषिक प्रातिवत काल काल रहने का नाम ही है। और जागृत लगता है वही धोती है वही स्वेटर है वही जूता चप्पल है रोज रोज वही दिख रही है आपको लगता है ये प्रातिथिक नहीं है यथार्थ व्यावाहिक इसने सत्यता आपने मान लिया इन वास्तव में वह भी ही है दोनों प्रातिथिक स्वरूप में अंतर कितना है एक प्राकृतिक वस्तु केवल मनकल्पित वासना में होने के नाते अस्थिरता स्पष्ट दूसरी की अस्थिरता स्पष्ट नहीं है कि ये वासना की दृढ़ता और अदृढ़ता कारण स्वप्रिय की वासना दृढ़ नहीं है जागृति वासना दृढ़ हो जाती है और जिस स्वप्रिय की वासना दृढ़ हो जाए वो स्वप्रिय भी आपको बार बार बार बार लोग कहते हैं बार बार एक कोई चीज आता है हमको गला दबाता है ऐसे लोग बोलते कई लोग डर के मारे और बार बार क्यों हारा है जब पहली बार जो आया था वो वही वासना में तो दृढ़ हो गया बार बार रोज सोते पर है ना अंदर डर के मजबूत हो गया फिर वही वही आते। इजे वासना दृढ़ और के कारण होता है आप जब प्राकृतिक और व्यवहार में भेद कर लेते हो इन वासना में दोनों ही वासना में है ना आते हुए दोनों ही प्राकृतिकी वासना का विषय आप बिल्कुल अनिद प्राकृतिक मान लेते हो दृढ़ वासना विषय को निरंतर प्रतीत होने के नाते रोज रोज प्रतीत होने के नाते नित्यता कल्पना करके आप संज्ञा देकर के, वो अलग कर लेते हैं इन वाक्य में दोनों ही की है अतएव दोनों में क्या है तत्व का अप्रतिबोध लक्षण से स्वापस्टिता काल में वास्तविक तत्व का ज्ञान तो हो नहीं रहा है सुषुप्ति ग्रहणार्थम इसे उन दोनों से से करके श्री ग्रहण करने के लिए ये त्रुप्त विशेषण दे दिया गया है अथवा दूसरी अवतरणी का भाषा दे रहे त्रिशु स्थान तत्व प्रतिबोध लक्षणः हा स्वापिष्ट है तीनों ही स्थान में जागरण स्वप्न सुषुप्ति शक्ति तीनों ही तत्व प्रतिबोध रूपा जो स्वाप है जो समान ही है तीनों में तत्व का प्रतिबोध ही है कि तीनों में अविद्या है ना जब तक अविद्या तब तक तत्व का प्रतिबोध तो प्रबोध नहीं हो सकता अविद्या होने पर ही तत्व का प्रबोध होता है जब तत्व का अप्रतिबोध प्रबोध ये जो है ये तीनों में समान ही है तत्व तो प्रतिबोध स्वाप स्थान त्रेपितुल्यत्व जागर स्वप्राध्यान विभज्य शिष्ण जा विशेषण तो इसलिए फिर उन तीनों में जब बराबर है फिर अंतर कैसे होगा तीनों में उसके लिए इन विशेषणों को देकर के पहले दो की न कंचन, कंचन स्वप्न पशती इतने शब्दों को प्रयोग करना पड़ा तत्व का अप्रबोध या प्रतिबोध के दृष्टिकोण से तो तीनों ही समान ही है अंतर क्या है फिर पहला वाला स्थूल भुग है दूसरे वाला है, तीसरे वाला आनंद है। ये मंत्र में आर शब्द देखिए काम कंचन स्वप्न पश्य तत्षिप्त सुषिप्त स्थान एक प्रद्ञा घन एव आनंदमयो आनंद भुग तेज चेतो मुख्य पाद बहुत अंतर हो जाता है वहां पर जाता सप्तांग एकोन विंशति मुख था यह एक भी अंग ही नहीं है अंग स्वाहा सब कोई शरीर नहीं है ना किंतु मुख है यहां वहां एकोनविंशति मुक्त है यहां छे मुख है वो दोनों स्थल में एकोनविंशति मुक्त था और यहां छे तो उन दोस्तानों में स्थल भुक्त सूक्ष्म भुक्ता और यहाँ आनंद भुक्त है वहां नाम था विश्व और तेजस या नाम है इसका प्राग्ञ और ईश्वर विश्व वैश्वान तेजस हिरण्य गर्भ और यहाँ प्राग्ञ और ईश्वर नाम है। वृष्टि समृष्टि तीसरा पाप देखिए मंत्र के देखते हैं सुप्तो में में या काल यह व्यक्ति सोया हुआ है या सोया हुआ पुरुष न कंचन काम कामे न तो किसी विषय भोग की कामना करता है जागृत के समान न कंचन स्वप्न पशती और न नप्न को देखता है स्वाप्र तेजस के समान न किसी विषय की कामना कर रहा है विश्व के समान किसी चीज स्वप्र को देख रहा है तय किसके समान को निषेध कर दिया जागृत और स्वप्न को अलग कर दिया पुण्य पाप का प्रयोजक पुत्र दार धना के काम में मान पदार्थों की कामना नहीं कर रहा और शिवा शुभ की जागृत वासना से जन्य पदार्थों को भी वह नहीं देखता वह जो काल वह जो स्थान उसको कहते हम सुषिप्तम और इस में ही जिसका स्थान है सुषुप्त स्थान में ताल सुषुप्ति है स्थान जिसका जैसे पहले करते ना जागर स्थानी स्थानी स्थान है एक एकी भूत हो क्या हो रखा है अविद्या में सकल वासनाओं को लेकर घुस के गड़बड़ कर दी है उसने मन अविद्या में गया और वह मन अपने सकल वासनाओं को कर चला इधर जिन वासनाओं को लेकर गए हो जब बाहर आते हो तो उन्हीं वासनाओं को लेकर बाहर आते सभी अविद्या में जे लेंगे है ना संसार जितने सो रहे हैं सब अविद्या में चिपुट हो चुके हैं बाहर आते जो ये वो उल्टा सुल्टा होकर क्यों नहीं चलते औरत जो है आदि बन जाए आदमी औरत हो जाए नहीं कारण है जिन वासनाओं को लेकर गए हैं उन वासनाओं को लेकर बाहर आते आते उसी शरीर दोबारा उनका विमान हो जाता है तो विचित्रता है उसी शरीर में जटते दूसरे शरीर में नहीं जटते दूसरे शरीर में जट जाए तब ना समस्या हो जाए तो सिंह सिंह नहीं रह जाता है मशन मशर नहीं रह जाता आदमी आदमी नहीं लड़का लड़का नहीं लड़की लड़की नहीं सब अविद्या में एक हो गए आनंदमय आनंदमय हो जाता एक ही भूता इतना ही नहीं उत्कृष्ट ज्ञान स्वरूप हो जाता हुआ वह आनंदमय हो जाता है अतएव उस समय वह आनंद का ही भोगता है हो हो जाने सब क्या बोलते हो? और आनंद को क्या हैं? मैं सोया था, कुछ भी नहीं जानता था चेतन मुख हो। चेतना रूपी मुखवाला चेतना एक धर्म विशेष है ना इच्छा द्वेश है ना चेतना धृती धर्म विशेष चेतना वो चेतना रही रूपी मुख वाला है या? वही नाम से कहा जाने वाला तीसरा है। यत्र स्थाने पाद्यमिन जिस स्थान में, में सुप्त न कंचन स्वप्न पशती न कंचन काम काम यत किसी प्रकार का स्वप्न को देखता है वासनामय अतन किसी प्रकार के जागृत पदार्थों की कामना करता है नहीं सुषिप्त पूर्व ओर ही अन्यथा ग्रहण रक्षण स्वप्न दर्शन कामोवाप कश्चन विद्यता एक और विशेषता है सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न के समान अन्यथा ग्रहण नहीं है अन्यथा ग्रहण में नहीं ग्रहण मिथ्याग्रहण हो रहा है ना जागृत और में वैसे वह अन्यथा ग्रहण भी नहीं हुआ, किंतु अग्रहण तो है आत्मा का ग्रहण हो गया क्या अद्वैत का द्वैतात्म को ग्रहण कर रहे थे और अब द्वैता ब्रह्म ग्रहण नहीं हुआ सुषुप्ति में किंतु अद्वैत का भी तो ग्रहण का हुआ बात तो ठीक है द्वैत ग्रहण करना अन्यथा ग्रहण हुआ हम है क्या अद्वैत है ग्रहण क्या कर रहे जाग्रत शुभ्र में द्वैत किसी का ना मानस है ग्रहण करना हुआ वास्तव में एकमेव एक वित है सदैव ऐसे एकमेव एकमेदित हमको आपको अपने आप को हम क्या देख रहे हैं ये देख रहे हैं कि से अलग ये भी है वो भी है वो भी है द्वैत देख रहा हूं तो द्वैत देखना ही क्या है अन्यथा ग्रहण वो कहा हो रहा है जागृत और स्वृतोनों जगहों में पूर्व ओर ही वो अन्य ग्रहण लक्षण कामवा न कश्चन विदित है कि में ऐसा कोई भी चीज नहीं है लेकिन फिर भी अद्वैत का आ ग्रहण है ना यहाँ विपर्या ग्रहण नहीं किंतु अग्रहण ग्रहण हो जाता अद्वैत का फिर तो कहना है कि शिष्य में ज्यादा संभुक्त हो जाते हैं जिंदगी झंझटी वेदन वेद पर जरूरत नहीं थी सुषिप्त तो में जाने के बाद उस अद्वैत का ग्रहण भी नहीं होता उस अद्वैत का बल्कि आनंद का ग्रहण कर रहे उल्टा हो गया काम सब जागृत और स्वप्न में आप क्या देख रहे हैं उसका अस्थि और भाती को देख रहे हैं और सुषिप्त में जाने के बाद इन आनंद भूक आनंदमय हो आनंद को कहते हैं कि क्या हुआ उसको कहते स्थान है स्थान जिसका कहते है, वाला आदमी पुरुषो आत्मा स्थान प्रविभक्तम मन स्पंदितम द्वित जातम इसको और स्पष्ट करने के लिए कह रहे स्थान जागृत और स्वप्न इनके द्वारा प्रविभक्त जो द्वैत द्वैत क्या है स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत वासना जगत वह सब के सब मन मात्र ही केविभक्तम मन स्पन्दित्व जगत और सब इनके द्वारा प्रविभक्त जो द्वैत है अलग अलग रूपे में भाषित होना स्थूल विषय और सूक्ष्म विषय रूपा जो द्वैत है वह मन मात्रित द्वैत तो समुदाय है तथा रूप सप्रपंचकं एकीभूतं अविवेका तथा तो क्या करता है उसी प्रकार यथा तथा आ गया ना यथा समझना पड़ेगा यथा अपने आत्मा का स्वकीय रूप है आत्मन स्वकीय रूप विभक्त तथा त्यागेन अव्याकृता कारण आपन्नम स्वकीय सर्व विस्तार सहित कारणात्मक आत्मा का अपना रूप जिस प्रकार से अविभक्त है उसी प्रकार ने क्या कर दिया उस को त्यागे बिना मैंने कारण रूपता को त्यागे बिना कैसे घटेगा उसके लिए आने लगी तस्य न स्वकीय रूपम आत्मन विभक्तम अपना जो स्वकीय विभक्त रूप है उसको मैंने द्वैत को त्याग नहीं अपना विभक्त रूप क्या है हम अद्वैत है हम अपना असली रूप क्या है, है वास्तव में अद्वैत था लेकिन उस अद्वैत रूप को छोड़ आपने रूप को आ के आपने अविभक्त रूप आ गए थे जागृत और स्वप्न में क्या था विभक्त रूप द्वैत आत्म अपना अविभक्त द्वित को छोड़ करके द्वैत में आ गए और उस द्वैत को छोड़ करके में नहीं आ रहे अभी इसलिए उसको ना। और को लिए हुए ही अंदर जा हैं समझ आपको आप सोच रहे हैं, मैं सब छोड़ के सो गया नहीं नहीं सब अंदर है सारा कौन चीज मालटाला वहां रख के लॉकर लगा के बंद कर दिए है लेकिन दिल में हटा नहीं है वो यहाँ बैठा है जगते ही पर एक बार वहां देख लेंगे यहां सब ठीक ठाक है यहां माल रखे रहते ना डर रहता है कोई रात उठको नहीं दिए ताला तो नहीं टूटा है पहले उसको देखेंगे बाद सारे से जगत में ऐसा ही हो रहा